आज 20 जून 2019 गुरुवार का दिवस है और हरिहतृक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम अंतिम चरण में हैं जब प्रश्नोपनिषद प्रश्ण का अंतिम प्रश्न जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं प्रश्नोपनिषद प्रश्ण में छह ऋषि पुत्रों ने छह प्रश्न पूछे थे पिपलाद ऋषि के आश्रम में और पिपलाद ऋषि ने उन्हें एक वर्ष के इंतजार के बाद प्रश्नों के उत्तर दिए तो जो प्रश्नों के उत्तर दिए उसमें आरंभ से अंत तक यानी पहले प्रश्न से छठे प्रश्न तक उत्तरोत्तर रूप से मनुष्य की प्रज्ञा को धीमे से अद्वैत की तरफ आकर्षित कर उसे अद्वैत के बोध के लिए योग्य बनाया जाता इस तरह से जो छह प्रश्न हैं वो उत्तरोत्तर मनुष्य की योग्यता को अद्वैत समझने के लिए अग्रसर होता पिछली बार हमने पढ़ा पांचवें प्रश्न में कि ओम की उपासना से क्या मिलेगा क्या फल प्राप्त होगा तो ओम की उपासना के उन्होंने हिस्से किए थे पिपलादि ने कि ओम की एक मात्रा का उपासक दो मात्रा का उपासक और तीन मात्रा का या तीनों में से किसी भी मात्रा का अलग अलग जोपासक अब ऐसा अगर कहा जाए तो सामान्यतः तो हमारे लिए समझना मुश्किल है कि एक मात्रा की उपासना कैसे होगी दो की कैसे होगी तीन कैसी कैसे होगी और समग्र रूप से तीनों की कैसे होगी लेकिन जब हम अद्वैत समझते हैं तो ये हमारे लिए कठिन नहीं इस बात को समझना कि ऋषि का इशारा संसार में भिन्नता की दृष्टि और अभिन्नता की दृष्टि से एक मात्रा की उपासना का मतलब है जैसे एक सांसारिक ज्ञान और सांसारिक ज्ञान के आधार पर हम जो उपासना करते हैं जैसे हम ईश्वर को अलग माने कि वो ऊपर कहीं स्वर्ग में हैं हम कहीं धरती पे हैं कुछ लोग अपने हैं कुछ पराये हैं इस तरह माने और उसके बावजूद हृदय के अंदर परमेश्वर को पाने की चाह जरूर है कहीं ना कहीं उपासना की भावना जरूर है तो उसका परिणाम उन्होंने बताया कि इसके परिणाम से वो पुनः मनुष्य लोग के आते हैं यानी इस धरती पर आता है इतना ही नहीं वरन वो मनुष्य बनता है इस धरती पर तो जीव जंतु पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े सब आते हैं लेकिन वो मनुष्य जन्म फिर से प्राप्त करते हैं क्योंकि उसके हृदय में परमेश्वर को जानने की इच्छा है चाहे वो द्वैत का उपासक तो आरंभिक रूप से द्वेद के उपासक को भी परमेश्वर को जानने की जब प्रबल इच्छा होती है तो उसे पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त होता है ताकि उस मनुष्य जन्म में वो फिर से अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सके। बौध तक पहुँचना ये हमारा लक्ष्य है और बौद्ध तक पहुँचने के जो हमारे प्रयास हैं, वो यात्रा है कभी कभी हमसे गलती होती है और हमें हम से कई लोगों की ये गलती होती है इस यात्रा को ही लक्ष्य समझ लेते जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी एक विधि का आसरा ले लेता तो ऐसा समझने लगता है कि बस ये विधि ही अंतिम है इसके आगे हमको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर यही गलती मनुष्य को किसी भी प्राप्ति से दूर कर देती यानी जीवन में उसको कुछ बोध की अगर प्राप्ति न हो तो वो जीवन कम से कम वो जीवन व्यर्थ चला जाता है लेकिन ये बौद्ध की प्राप्ति के लिए उसे सबसे ज़्यादा जरूरी है कि एक बोध को ही लक्ष्य समझे और बाकी जो है वो यात्रा है साधन है और बोध का मतलब होता है कि हम जब बोध का कोई ऐसा मतलब नहीं है कि कोई एक क्षणवर में ध्यान लग गया और अंदर उतर गए लेकिन बोध का मूल मतलब यह है कि हम जब भी दिन भर के काम करें चाहे हम काम धंधा बिजनेस करें नौकरी करें जो भी करें उस करते वक्त कभी हमारे हृदय से ये बात दूर नहीं हो कि ब्रह्मांड एक इकाई है हम उसके अभिन्न हिस्से हैं और वैसे ही हमारे सामने जो खड़ा है वो हमारे मित्र हो चाहे दुश्मन वो भी इस ब्रह्मांड का उतना ही अभिन्न हिस्सा है और साथ ही साथ संसार के समस्त जो क्रियाकलाप हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं उनके बगैर किसी के बगर काम नहीं चलता यानी संसार में जो हमको अच्छा प्रतीत होता है बुरा प्रतीत होता है ये प्रतीति हमारे कर्मों का फल है जो हमको प्रतीत होता है वो हमारे कर्मों का एक ही व्यक्ति बुरा भी होता है वही व्यक्ति किसी के लिए अच्छा भी होता है और ये उसका जो दोहरा चेहरा हमको जो दिखाई देता है वो हमारे अपने अपने कर्मों के अनुकूल होता है और हर चेहरे के पीछे वही एक चैतन्य है वही शिव है ये भावना हमारे हृदय में हो इसी का नाम बोध है और ये बात कभी क्षण भर के लिए हमारे मन से मस्तिष्क से व्यवहार से दूर नहीं हो यही बोध का सबसे बड़ा लक्षण है और साथ ही साथ जो व्यक्ति इस बोध से आक्रांत तो होता है वो व्यक्ति बड़ा सरल बन जाता है उसका व्यवहार सरल हो जाता है सबके प्रति करुणामय हो जाता है और सबके प्रति प्रेम से भरा होता है व्यवहार उसका बहुत सरल होता है और उससे मिलकर कोई भी व्यक्ति प्रसन्नता का अनुभव करता है आनंद का अनुभव करता है ये उस बात का एकदम विरुद्ध है जहाँ पर कि कभी कभी हमको लगता है कि वही वो तो बड़े लोग हैं बड़े प्रभा मंडल हैं वो बड़े पहुँचे हुए हैं उसके सामने जाने से हम डर रहे हैं उनसे प्रश्न पूछने में ही डर लग रहा है सचमुच में जैसा शिवसूत्र भी कहते हैं कि योगी तो वो है जो बच्चे की तरह आनंदित है और आपको भी उस आनंद में लपेट लेता है जब उसके पास आप जाते हो तो आपको भी आनंद महसूस होता है तो जो एक मात्रा का साधक है वो इस संसार का द्वैत पूर्ण दृष्टि से अध्ययन कर रहा है तो कि दो मात्रा का साधक है वह अपने आत्मा का गौरव समझता है और वो आत्मबोध के लिए प्रयास कर रहा है वो व्यक्ति सोमलोक को जाता है उसे यजुर्वेद की दिचाएँ सोमलोक ले जाती पहले जो हमने पढ़ा था द्वैत वाला उसको ऋग्वेद की रिचाएँ वापस मनुष्य लोक में लाती हैं दूसरे में हमने पढ़ा कि उसमें यजुर्वेद की ऋचाएँ उसे सोम लोक को ले जाती सोम है सोमलोक है न जिसको हम सामान्य भाषा में स्वर्ग लोक बोलते हैं जहाँ पर क्यों आनंद का उपभोग करता है और पुनः फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेता है लेकिन जो तीसरी है स्थिति जो हम जिसको कहते हैं कि तीन मात्राओं का उपासक यानी तीनों मात्राओं का अ, उ, म तीन मात्राएं हैं ओम की उन तीनों का उपासक संयुक्त रूप से जब तीन की उपासना करता है तो वो एक अभिन्न संसार की उपासना करता है अखंड ब्रह्मांड की उपासना करता है तब उसके हृदय में तुम मैं अच्छा बुरा बीता आने वाला ये सब के बीच में वो सब एकता समझता है। जैसे एक कार का मालिक हो तो कभी उसके लिए ऐसा नहीं है वो कहेगा कि टायर तो नीच है टायर स्टेयरिंग बहुत ऊँचे है वो तो जानता है कि ना टायर के बगैर काम चलना है ना इस्टेयरिंग के बगैर काम चलना है ना ब्रेक के बगैर काम चलना है ना एक्सीटर के बगैर काम चलना है क्योंकि यहाँ तो जितने अवयव हैं उसके चाहे वो हमको सड़क पर पड़ा हुआ सड़क को टच करने वाला सड़क को छूने वाला टायर हो वो चाहे हमारे वो आश्रा देने वाली सीट हो चाहे उसको दिशा दर्शन देने वाला स्टेयरिंग हो ये सब बराबर से महत्वपूर्ण है ऐसी भावना से वो कभी भी टायर का मालिक कभी भी किसी एक चीज़ को अवांछित नहीं समझता वो जानता है कि सबके समन्वित रूप से अगर सुचारू रूप से ये कार्य करेंगे आपस में मिलके तो ही कार्य कार्य व्यवस्थित चलेगी तभी मेरी यात्रा निर्बाध रूप से पूरी हो सकेगी तो ऐसे जो इसका दृष्टिकोण है सरल हृदय है निष्पाप हृदय है उसके हृदय में किसी के प्रति षड्यंत्र नहीं है और उस जिसकी आवश्यकताएं भी सीमित हैं ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से तीन ओम की मात्राओं का उपासक और वही व्यक्ति सूर्यलोक को ले जाया जाता है कहते हैं कि सामवेद की ऋचाएँ उसे सूर्यलोक को ले जाती है और सूर्यलोक का मतलब होता है ब्रह्मलोक जहां से फिर वापस लौटना नहीं होता वहाँ पर वो उसकी स्वयं की पहचान ब्रह्म की हो जाती है जैसे एक बूंद समुद्र में मिलने के बाद वो तो समुद्र ही बन जाती है फिर हम उसको बूंद को अलग से कुछ भी नाम दे दें उसको हम फिर वापस उस बूंद को वापस नहीं ला सकते असंभव है क्योंकि वो स्वयं समुद्र बन चुकी है वो समुद्र से अभिन्न हो चुकी उस बूंद को हम वापस नहीं ला सकते तो ऐसे ही सामवेद की रचाएँ उसे ब्रह्म ले जाती हैं और फिर वहाँ से उसका वापस लौटना नहीं होता इसका मतलब यह एक क्रमबद्ध क्रिया है चाहे उनमें कितने ही जन्म लग जाएं, चाहे एक ही जन्म में क्रिया पूरी हो जाए पहले हम परमेश्वर को जानें, वो एक मात्रा की उपासना है हम फिर उसको आत्मा बोध की तरफ ले जाएं, वो दूसरी मात्रा की उपासना है और जब हम अपने आत्मा और परमेश्वर और ब्रह्मांड में कोई भेद न समझें समझे जाने की सब कुछ एक ही एक, एक इकाई है सब कुछ अखंड ओम है तो उस स्थिति का नाम है तीन मात्राओं की उपासना और वही आपको मुक्ति का द्वार आपके लिए खोल देती है और वही आपके लिए सूर्यलोक को ले जाती तो ये हमने पिछली बार पढ़ा था उसका थोड़ा सा संक्षेप में रिवीजन हमने कर लिया अब अंतिम प्रश्न है भारद्वाज पुत्र सुकेश का सुकेश नाम का जो ऋषि था ऋषि पुत्र था जो अब तक चुपचाप बैठा था वो पांचों प्रश्नों को प्रश्न पूछे जाने और उनके पिपलाद ऋषि द्वारा उत्तर दे जाने को शांत चित्र सुन रहा था अब वो बोलता है कि हे ऋषिवर मेरे पास कौशल देश का राजकुमार आया था जिसका नाम था हिरण्यनाभ वो रथ पर बैठ के आया कहाँ आया वो सुकेश भारद्वाज के आश्रम में जैसे ये भी ऋषि पुत्र ही थे जो छः थे उनका मेरे आश्रम में वो आया और उसने कहा कि हे सुकेश क्या तुम सोलह कलाओं वाले पुरुष को जानते हो तो इन्होंने सुकेश ने कहा जैसे पिपला ऋषि को कह रहा है कि मैंने कहा कि मैं उसे नहीं जानता तो वो आश्चर्य से मेरी ओर बिना कुछ बोले देखने लगा क्योंकि उसको विश्वास नहीं आ रहा था कि ये नहीं जानता तो फिर इसने कहा कि अगर मैं जानता होता तो तुम्हें क्यों ना बताता? इसके बावजूद वो संशय भरी नजर से देखने लगा कि शायद ये मुझे नहीं बताना चाहता शायद मैं इस योग्य नहीं हूं कि ये मुझे बताए कि सोलह कलाओं वाला पुरुष कौन है तब वो सुकेश कहते हैं कि अगर मैं जानबूझकर ये बात ना बताऊं मिथ्या भाषण करूं झूठ बोलू तो मैं जानता हूं कि मिथ्या भाषण करने वाला जड़बूल से सूख जाता है यानी उसका नाश हो जाता है उसका मनुष्य जन्म नष्ट हो जाता है तो ये मत समझो कि मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम मुझे नहीं मालूम कि सोलह कलाओं वाला पुरुष कौन है तो तब से मेरे दिल में ये फांस लगी है कि सोलह कलाओं वालों पुरुष का जो प्रश्न पूछा था हरियाणा नाम के राजकुमार ने वो मुझे नहीं मालूम वो मैं आपसे जानना चाहता वो राजकुमार तो बिना कुछ बोले रथ पर बैठ वापस चला गया वो उदास हो गया था कि मैं कुछ जानना चाहता था मुझे जानने को नहीं मिला तो वो तो वापस चला गया लेकिन तब से इसके हृदय में एक टीस थी सुकेश के हृदय में कि मुझे ये सोलह कला वाले पुरुष ये कौन है कहाँ है इसे किसे सोलह कला वाला पुरुष कहते हैं वो मुझे जानना है तो हे ऋषि मुझे उस सोलह कला वाले पुरुष के बारे में बताइए कि वो कौन है और कहाँ है अब ये जो प्रश्न है ये मनुष्य को ब्रह्म को समझने का प्रयास करने की दिशा में करीब करीब अंतिम कदम है ऋषि पिपलाद कहते हैं कि वो सोलह कला वाला पुरुष तुम्हारे भीतर ही है मेरे भीतर भी है हम सबके शरीर के भीतर है वो सोलह कला वाला पुरुष उसकी सोलह कलाएँ हैं कला का मतलब या तो होता है बुझाएँ या अंग या दूसरे होते हैं उसके पहलू जैसे अगर हम एक हीरे को काटें तो हम कहते हैं इसके कितने पहलू हैं कोई छप्पन पहलू हैं या दो सौ पहलू हैं ऐसे एक हीरे के जैसे पहलू होते हैं ऐसे उसको कलाएं कहते हैं कि उसकी कितनी कलाएं हैं या उसके रूपों को हम कह सकते हैं कलाएं जैसे कि चंद्रमा के सोलह कलाएं होती एक होती है अमावस्या की जब वो दिखाई नहीं देता एक पूर्णिमा की जब वो पूर्णतः दिखाई देता और उसके बीच में चौदह अन्य कलाएं होती हैं जिसमें वो भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है ऐसी उसकी चंद्रमा की भी सोलह कलाएँ होती तो कला का मतलब होता है उसके विभिन्न रूप या उसके विभिन्न अंग या उसके विभिन्न पहलू तो ऐसे सोलह कला वाला पुरुष तुम्हारे भीतर ही है तुम उसको स्वयं के भीतर जानो अब यहाँ पर उनका इशारा पर ब्रह्म की तरफ कि जो परब्रह्म है जिसको तुम सर्वोच्च ज्ञातव्य है जिसको जानने के लिए ही समस्त शास्त्र समस्त वेद समस्त उपनिषद समस्त आध्यात्म उस एक की ओर इशारा करते हैं वही अंतिम है जिसको जानकर मनुष्य समस्त कर्म फलों से मुक्त हो जाता है समस्त जरा व्याधि मृत्यु जन्म इस चक्र से मुक्त हो जाता है वही वो सोलह कलाओं वाला पुरुष तुम्हारे भीतर है आगे वो कहते हैं कि उस पुरुष ने विमर्श किया कि किसके उत्क्रमण से मैं उत्क्रमित हो जाऊंगा इस शरीर से अब आगे विपलाद ऋषि उसके बारे में समझाते हैं कि उस पुरुष ने विमर्श किया विचार किया कि किसके उत्क्रमण से मैं भी उत्क्रमण कर जाऊंगा और किसके ठहरने से मैं भी ठहर जाऊंगा यानी उसने उस स्थिति में मनुष्य के शरीर में ठहरना मंजूर किया लेकिन वो मंजूर करने के साथ ही उसने ये भी सोचा कि जब मैं इस शरीर में ठहरूंगा, क्योंकि उसकी अपनी कोई अभिरुचि नहीं है सबसे पहले तो उपनिषदों की फंडामेंटल बेसिक आधारभूत बात क्या है कि ब्रह्म की कोई अभिरुचि नहीं है जैसे कि हम कहें कि यहाँ बड़ा अच्छा मौसम एक दिन ज़्यादा ठहर जाते हैं ना ये मिठाई बहुत अच्छी लग रही है एक पीस ज़्यादा खा लेते हैं या मतलब ये व्यक्ति बहुत अच्छा है जरा इसके सम इसके साथ थोड़ा ज़्यादा समय बिता लेते हैं ऐसी कोई विशेष मोह ब्रह्म को नहीं है कि मैं इस शरीर में ठहरूँ तो फिर वो ठहरेगा कैसे किसी शरीर में ठहरेगा तो उसको कोई तो बांधने वाला चाहिए क्योंकि मैं किससे बंधूंगा और किसके जाने से मैं भी चला जाऊँगा उसको ये बात सोचना पड़ी क्योंकि वो तो खुद निरअवय है जिसका कोई अंग नहीं है फिर उसके सोलह अंग कैसे आए वह सब ये वही बातें पिपलादृषि समझा रहे हैं कि वो तो निरवयव है जिसके कोई अवयव नहीं है कहते हैं कि वो पैरों का उसके पास नहीं पैर नहीं है लेकिन वो किसी भी तेज से तेज दौड़ने वाले से तेज कहीं भी पहुंच जाता है आप जहां जाओ मालूम पड़ेगा वो पहले से ही वहाँ है उसकी आँखें नहीं है लेकिन वो देखता है उसके कान नहीं है लेकिन सुनता है उसके हाथ नहीं है लेकिन वो समस्त संसार की रचना करता है तो ये निरअवय कैसे ठहरेगा उस शरीर के भीतर तब उसने उस शरीर में ठहरने के लिए 16 कलाओं का विकास किया सबसे पहले प्राण बनाया और उसने तय किया कि जब तक प्राण है इस शरीर में तब तक मैं भी इस शरीर में रहूंगा। जैसे ही प्राण उत्क्रमण करेगा मैं भी शरीर से चला जाऊंगा क्योंकि उसने अपने आप को उसकी कोई अभिरुचि तो थी नहीं लेकिन चूंकि इसे शरीर में ठहरना था तो कोई तो उसको चाहिए जो उस शरीर में टिका के रखे अब यहाँ पर मन में एक शंका उठती है क्या ब्रह्म इतना सीमित है कि शरीर में टिकता है और बाहर नहीं रहता क्या ब्रह्म को बांधने वाला भी कोई ऐसा है जो ब्रह्म से बड़ा है जो ब्रह्म को बांध लेता है तो ऋषि पिपलाद समझाते हैं कि ये बात ऐसी नहीं है आचार्य शंकर भी अपनी व्याख्या जो करते हैं आदि आदिशंकराचार्य वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है हम सर्वोच्च ब्रह्मों को समझें उसके पहले हमको एक स्तर से उस ब्रह्म के जो गुण हैं या उसके जो और इंगित करने वाले इशारे हैं उनको समझना ज़रूरी है क्योंकि एकाएक एक हम उस सर्वव्यापी को नहीं समझ सकते और ना समझ पाने के कारण क्या है क्योंकि जो समझ है वो अपने आप में उस ब्रह्म की वजह से तो उस ब्रह्म को समझना सारे संसार को समझना आसान है उस ब्रह्म को इसलिए समझना कठिन है कि उसके वजह से वो समझ है क्योंकि हम सोच सकते हैं क्यों क्योंकि उसके पीछे ब्रह्म खड़ा है हम प्राण से प्राणित हैं उस प्राण हमारे भीतर चलते हैं अपन ने पिछले प्रश्नों में पढ़ा है प्राण भीतर है पाँच प्राण बाहर हैं तो प्राण क्यों हैं क्योंकि उनके पीछे उन पांचों प्राणी का स्वामी ब्रह्म खड़ा है यानी जो समस्त सृष्टि है उसका आधार वही है तो उसी ब्रह्म को जानना है और उसको जानने के लिए हम कहें कि वो न उसके हाथ है न पांव है न आँख है न सब जगह है वो न दिखाई देता है न हम उसको देख सकते हैं तो सामान्य बुद्धि का एक व्यक्ति उसको समझ नहीं पाएगा कि फिर है क्या जब वो दिखता भी नहीं है हम उसको देख नहीं सकते छू नहीं सकते सुन नहीं सकते उसको चख नहीं सकते उसकी कोई गंद नहीं है, हम उसको सूंग नहीं सकते फिर तो कैसे बताएंगे कि ये है अभी कुछ चीज़ बिल्कुल नहीं दिख रही लेकिन गुलाब की गंद आ रही तो आँख में हाँ गुलाब का फूल कहीं रखा है गंद आ रही लेकिन उसकी तो कोई गंद भी नहीं आती तो हम कैसे कहेंगे कि वो है है ना इसलिए उसने अपने आप को उस शरीर में स्थिर करने के लिए सोलह कलाएं निर्मित की उनके द्वारा वो उस शरीर में स्थिर है और प्राण के उत्क्रमण के साथ वो भी उत्क्रमण कर जाता है लेकिन उसको समझने की बात है हमको ये बात फिर समझ में आएगी कि ये कलाएं और शरीर उसकी सीमा नहीं है और ये जो सोलह कलाएं हैं उसके जो अंग हैं सोलह जो भ्रम है ये अज्ञान है सत्य में वो कोई अंग नहीं है उसके अब इसको कैसे समझें इस बात को पहले तो हम अभी देखते हैं कि 16 कलाएं क्या हैं और उनका स्वरूप क्या है अगर हम देखें किसी समुद्र के पास खड़े हो जाएं और हमको लहरें दिखाई दें हम हर लहर का एक नाम रख दें कि लहर नंबर एक दो तीन चार हमको दिखे कि 16 लहरें आ रही हैं तो हम उन 16 लहरों से समुद्र को जानते हैं कि ये सोलह लहरें अगर समुद्र पूरी तरह से शांत हो तो समुद्र को समझना कठिन है ना उसकी कोई आवाज़ हो ना दिखाई दे ना उसमें कोई हलचल हो तो समुद्र को खोजना कठिन है लेकिन वो समुद्र में लहरें चलती हैं और वो लहर समुद्र से क्या भिन्न है समुद्र से वो अभिन्न है वो लहर उस समुद्र के कारण है लेकिन समुद्र लहर के बिगड़ भी वही समुद्र है और लहर के बाद भी वही समुद्र है और हर लहर का कुछ भी नाम दे दो किनारा पे आके वो खो जाती है उस लहर का कोई भी नाम दे दो नंबर दे दो लेकिन वो खो जाती है वो तो कहाँ जाती है वास्तव में तो उसका कोई अस्तित्व था ही नहीं उसका कोई आत्यंतिक अस्तित्व नहीं था कि समुद्र से हटके उसका कोई अस्तित्व था अगर ऐसा होता तो हम कहते वो तीन नंबर की लहर है ना उसको ले आओ अपन अपने उधर मध्य प्रदेश में ले चलते हैं उसको वो बहुत बढ़िया सुंदर दिखाई दे रही तो उस लहर को हम उठा लाते हैं कि इस लहर को बच्चों को दिखाएंगे लेकिन हम उस लहर को अलग कर ही नहीं सकते क्योंकि वो लहर उससे अभिन्न है ऐसे ही ये जो सोलह कलाएँ जिनकी अभी अपन बात करेंगे वो सोलह कलाएं परमेश्वर से या पुरुष से जो सोलह कलाओं वाला पुरुष है उस ब्रह्म से अभिन्न है ये ब्रह्म में उठने वाली लहरें हैं अब उन लहरों में क्या बताया उन्होंने कि प्राक संवित प्राणे परिणता यानी सबसे पहले परमेश्वर ने स्वयं को प्राण में बदला जब संसार को बनाया अब ये प्रश्न हम कई बार डिस्कस करते संसार को बनाया है क्यों ये तो उसका खेल था रिक्रिएशन था मनोरंजन था कि चलो खेल खेल खेल में उसने संसार बनाया फिर उस संसार को बनाने के पीछे कह सकते हैं उसका अपना स्वयं का शक्ति परीक्षण था क्योंकि उसने अंतर चिंतन किया विमर्श किया जाना कि मैं संसार को बना सकता हूं तो जब तक वो बना के नहीं देखेगा उसको क्या मालूम कि मैं जो चिंतन कर रहा हूँ वो सत्य उसने इसलिए अपने शक्ति परीक्षण के लिए संसार को बनाया और फिर ऋषि कहते हैं कि फिर तुम ये प्रश्न पूछ रहे हो इसका मतलब कि संसार बनाया अन्यथा वो ये प्रश्न ही कैसे पूछते हैं कि संसार क्यों बनाए ये प्रश्न तुम पूछ रहे हो यही अपने आप में सत्य है कि उसने संसार बनाने का निर्णय लिया इस तरह जो भी कारण हो परमेश्वर ने ये संसार बनाया ये सत्य है और जब ये संसार बनाया तो उसने अपने आप को सबसे पहले प्राण में परिवर्तित किया सबसे पहले सवित ने अपने आप को प्राण में परि और यही प्राण दस भागों में विभाजित हुआ पांच जीवों के भीतर और पांच जीवों के बाहर ब्रह्मांड में सूर्य के रूप में प्राण अंतरिक्ष के रूप में प्राण वायु के रूप में प्राण पृथ्वी के रूप में प्राण इस तरह प्राण पांच भाग उसके बाहर थे पांच मनुष्य के या जीवों के शरीर के भीतर जिसमें प्राण समान अपान व्यान और उदान ये उदान जो है वो सबको जोड़े रखता है और हमारे इन जन्मों को अगले जन्मों से जोड़ता है ये अपन पढ़ चुके हैं तो इस तरह 16 कलाओं में सबसे पहले उसने बनाया प्राण उसके बनाया श्रद्धा अब यहाँ हमको लगेगा एकदम श्रद्धा का तो क्या मतलब हम कुछ भी करते हैं तो हमारे हृदय में एक विश्वास होता है जैसे हम खाना बनाते हैं तो हमको विश्वास होता है कि इसको खाने से हमारा जीवन बच जाएगा भूख शांत तो हो जाएगी जब हम मनुष्य बनते हैं तो हमारे हृदय में कई विचार आते हैं। और उन विचारों में हमको विश्वास होता हम कहते हैं वहां जाएंगे तो एक विश्वास होता है कि हम वहाँ पहुँच जाएँगे हमारे पैरों में इतनी क्षमता है तो संसार चलने के लिए एक विश्वास जरूरी है संसार चलेगा इसके लिए एक श्रद्धा जरूरी है इसलिए मनुष्य प्राण बनाया प्राण के बाद उसने क्या बनाया श्रद्धा बनाई एक विश्वास बनाया उसके बाद उसने पंचमहाभूत बनाया पंचमहाभूत यानी मटेरियल कॉज संसार का जो भौतिक नक्शा है ब्रह्मांड का आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी अंतिम रूप से पृथ्वी ये उन्होंने पंच पंचमहाभूत बनाए, उसके बाद उसने इंद्रियाँ बनाई इंद्रियाँ क्यों बनाई ताकि वो अपनी ही रचना से अंतर क्रिया कर सके। जैसे कि हमने रचा कुछ और हम उसका उपयोग नहीं कर सके तो फिर रचा क्यों जैसे तुमने मकान बनाया और बोले बस मकान बना दिया अब दूसरा बनाओ तुम रह नहीं सकते तो फिर मकान बनाने की मेहनत ही क्यों करेगा कोई कोई सोचेगा कि जब मैं अपना घर बनाऊं तो मैं उसमें रहूं उसका आनंद लूं मैं भोजन बनाऊँ तो मैं खाऊँ मैं कपड़े बनाऊँ तो मैं उसको पहनूँ इस तरह से इंद्रियों के द्वारा उसने अपनी ही रचना का आनंद लिया क्योंकि उस अपनी ही रचना को वो भोगना चाहता था बनाया इसलिए उसने उस आनंद को वो लेना चाहता था इस ब्रह्मांड को बनाया तो ब्रह्मांड से अंतर क्रिया कैसे करे वो बनाया तो उसने देखा उसको छुआ उसको सुना उसको चखा तब तो उसको लगा कि हाँ मैंने ये बनाया ये उसका महत्व है तो उसने क्या बनाया इंद्रियाँ बनाई उसके आगे बनाया मन जो मन ये बनाया मन जो है एक बैकग्राउंड है एक आधार है जिसके ऊपर सारी जानकारी इंद्रियां लाके पटक देती हैं ये एक प्रकार का सेंट्रल ऑफिस है जैसे आपको सर्वे करने के लिए पचास सर्वेयर कोई कहा कि भैया तुम तो मोहल्ले मोहल्ले घर घर जाके ये जानकारी इकट्ठी करो वो जानकारी ले जाके एक कार्यालय में जमा कर देते सारी जानकारी का वहाँ पर क्या होता है विश्लेषण होता है और उस विश्लेषण के आधार पर कुछ नीति निर्माण होता है जैसे आप इसका उदाहरण ले सकते हो कि यहाँ पर जैसे सेंसस होता है जनगणना होती है घर घर जाते हैं भैया कितने लोग हैं अलग अलग उम्र क्या है पुरुष कितने हैं स्त्री कितनी है बच्चे कितने हैं है न आमदनी कितनी घर में चार पहिया गाड़ी कितनी दो पहिया गाड़ी कितनी सारा विश्लेषण करते हैं फिर उसका सब एक जगह ऑफिस में इकट्ठी होती जानकारी ऐसा ही हमारा मन है जो आँखों से ली गई जानकारी त्वचा से ली गई जानकारी नाक कान से ली गई जानकारी या जिहाँ से ली गई जानकारी इस समस्त जानकारियाँ वो जानकारियाँ समस्त ज्ञान इंद्रियों से ले मन पर एकत्रित कर दी जाते अब मन वहाँ पर इन सब इंद्रियों का स्वामी उस इन सब इंद्रियों का स्वामी होने के कारण वो सबसे जानकारी एकत्रित करता है और उनका विश्लेषण करता है अब इस मन का पोषण कौन करता है इस मन का पोषण करता है अन्न तो अगली जो क्रिएशन अगला जो रचना है वो है अन्न जो मन का भी पोषण करता है और तन का भी पोषण करता है क्योंकि अन्न या भोजन उसके बगैर इस ऊर्जा का स्रोत हमारे पास सीधा सीधा कुछ भी नहीं है जो ऊर्जा है वो हमको अन्न से मिलती है उसके द्वारा मन को भी पोषण मिलता है शरीर को भी पोषण मिलता है और इसके कारण प्राण को हम इस शरीर में संभाले रखते हैं उसके बाद अगला वीरे, वीरे का दो मतलब है एक तो ये कि हमारा प्रोजेनी, यानी हमारा जो वंश है वो चलता रहे मैंने संसार को एक बार बनाया तो उसने ऑटोमेटिक सिस्टम पे डाल दिया कि भैया ये चलता रहेगा संसार ऐसा नहीं कि रोज़ आके भगवान आ रहे हैं बोले इतने चलो उठा के ले जाओ फिर से नया बनाओ मैंने कहा चलने तो लंबे समय तक तो वो इस प्रकार से बनाया कि वो अपने आप ही जैसे एक वृक्ष बना फल लगे बीज बने वो बीज जमीन पर गिरे उससे फिर वृक्ष बना फिर भर लगे तो ये जो क्रिया है इस क्रिया का नाम है वीर्य और वीर्य का मतलब एक और है कि वीर्य का नाम मतलब होता है साहस तेज शक्ति तो वो भी इस संसार में पुरुषार्थ करने के लिए शक्ति दी गई वो शक्ति का दो उपयोग हैं एक तो संसार को चलाने का जिसका वीर का मतलब और दूसरा ये मतलब है कि इस संसार से उत्क्रमण करने का कि अब हमको मुक्त होना है अगर आप कहें कि हमको सूर्य लोग जाना है हम पूरी ओम की उपासना करेंगे तो उसके लिए निश्चित रूप से आपको वीर की आवश्यकता है ना तेज की शक्ति की आवश्यकता है जहाँ पर कि हम अपने आप को इसके लिए तैयार कर सकें इसके लिए हमको उन विरोधी शक्तियों से लड़ने की क्षमता चाहिए मन के अंदर आएगा अभी आराम करें मन कहेगा नहीं इस वक्त मुझे ध्यान करना है तो कहेगा चलो मन करता है कि चलो इतनी तो बेमानी चलेगी कर लो तो फिर आपका वीर कहेगा नहीं नहीं चलेगी क्योंकि मेरे को तो ये अंतिम जन्म करना है कहाँ का, का हिसाब के किताब इकट्ठा करूँ मैं इस तरह से वीर इस शरीर संसार को चलाने का भी साधन है और इस संसार से उत्क्रमण का भी साधन है उसके आगे विचार अब जब उसको मन को दोनों तरफ से शक्ति मिलती हाँ बाहर से ज्ञान मिलता है ज्ञानेंद्रियों से हम कहाँ खड़े हैं क्या कर रहे हैं क्या स्थिति है क्या सुनाई दे रहा है क्या दिखाई दे रहा है ये सब ज्ञान मिलता है उसको और पीछे से उसको अन्न के द्वारा ऊर्जा मिलती है अब वो एक अपनी स्वतंत्रता से निर्णय लेता है कि मैंने अब क्या करना चाहिए जैसे ऐसा लगे कि सामने से खतरा आ रहा है इस शरीर के लिए जो प्राण का उत्क्रमण कर देगा तो उस खतरे से कैसे बचना इस तरह से हर इच्छा से एक विचार उत्पन्न होता है बिना इच्छा के कोई विचार उत्पन्न नहीं होते कहीं ना कहीं हमारे को एक प्रबल प्रकट या अप्रकट या क्षीर्ण एक इच्छा होती है उसी से विचार पैदा होते हैं और वो विचार क्या करते हैं वो क्रिया करते हैं विचार क्या करते हैं क्रिया जैसे हमने सोचा कि वहाँ चलें ये एक विचार करो और फिर उसके बाद हम चल देते हैं तो ये क्रियांतर हो जाता है उसका कि हम उस क्रिया को करना लग जाते हैं तो इसके बीच में कर्म के बीच में एक है मनन शक्ति या मंत्र मनन शक्ति का तात्पर्य है कि हम निर्णय लेते हैं जो मनुष्य का शरीर है उसके भीतर मनन करने की क्षमता होती है। हम कई चीज़ों को खूब भोटते हैं खूब सोचते हैं कई बार उसके सोचते हैं अगर ऐसा होगा तो उसके परिणाम कहाँ तक जाएंगे? फिर अगर ऐसा नहीं और ऐसा करा तो उसके परिणाम कहाँ तक जाएंगे? या हमको ऐसा करना है तो उसके लिए कौन सा रास्ता सबसे उचित है ऐसा और ये सब चीज़ें मंत्र कहलाते जो हमारा मन मनन कहलात करता है उसी का नाम मंत्र है क्योंकि अगर कोई षड्यंत्र करता है कि मेरे को यहाँ पर डाका डालना है तो भी वो मनन करता है लंबे समय तक कि किस तरीके से मैं सफलता ये सफलतापूर्वक ये अपराध को क्रियान्वयन कर दूंगा इसको अंजाम दे दूंगा और मैं चुपचाप सफलता से बच के बाहर आ जाऊँगा उसके लिए वो मनन करता है एक आदमी सोचता है कि नहीं मेरे को एक सफल व्यापारी बनना है तो उसके लिए भी चिंतन मनन करता है अगर कुछ समझे कोई डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है तो उसके लिए भी वो चिंतन या मनन करता है तो ये मनन करने की क्षमता उसको आगे के कार्य के लिए प्रेरणा देती है और उसका रास्ता उस संसार की जो पहली है उसमें वो रास्ता खोजता है इसके बाद में कर्म अब उस रास्ते के द्वारा वो स्वतंत्र है यहाँ पर ये सभी चीज़ें शिव के स्वतंत्रता से संबंधित हाँ वो स्वतंत्र है जैसे कि आप कहो कि मुझे ये करना है आप कर सकते हो वो फिर वो सोचता नहीं करना एक आदमी में क्षमता है कि वो चोरी छुपे कुछ उठा के ला सकता है किसी को नहीं मालूम पड़ेगा फिर वो सोचता नहीं करना है गंदा काम है नहीं करना मेरे को तो वो अपने मनन के द्वारा चिंतन के द्वारा तय कर लेता है कि गलत काम नहीं करना लेकिन हो सकता है कि वो चिंतन के द्वारा तय करे कि नहीं मैं तो ये करूँगा गलत काम है तो भी करूँगा या अच्छा काम है इसी को करूँगा या अच्छा है तो भी नहीं करूँगा ये उसकी स्वतंत्रता है है ना और ये स्वतंत्रता ही उसका कर्मबल कर्म बनती है यानी जब हम कुछ करते हैं तो हम चिंतन मनन विचार के द्वारा एक निर्णय लेते हैं और उस निर्णय के द्वारा कुछ कर्म करते हैं तो वो कर्म हमारा स्थायी हो जाता है यानी ये कर्म हमारा एक प्रकार से देखा जाए तो बैलेंस उस कर्म के अनुसार जैसे हमने बताया अभी कि ऑटो फीडबैक मैकेनिज्म है अपने आप ही वो विकास को प्राप्त होता रहता है संसार वैसे ही कर्म के कारण मनुष्य का का जीवन विकास को प्राप्त होता रहता है मनुष्य इस धरती पर से ख़त्म क्यों नहीं हुए क्योंकि कर्म का फल उसे पुनः पुनः इस संसार में खींच के ले आता है कर्म के बाद है लोक कह रहे हैं हम अपना संसार बना लेते हैं। हम अपने आसपास अपना संसार विकसित कर लेते हैं हम एक अच्छा संसार विकसित कर सकते हैं हमारे आसपास या हमारे आसपास हम बहुत बुरा माहौल विकसित कर सकते हैं तो हम अपने कर्मों के अनुकूल एक अपना संसार विकसित करते हैं अरे मेरे को लगता है कि अरे संसार जीने लायक नहीं है खराब है कुछ मज़ा नहीं आ रहा है तो ये सब मेरे कर्मों के कारण है या मैं कहूँ बड़ा मजा आ रहा है आनंद आ रहा है तो भी मेरे कर्मों के कारण है या मैं कहूँ कि नहीं बस अब जीवन से मु रखो उत्क्रमण करना है संसार से आज फिर से जन्म नहीं लेना है तो ये भी मेरे कर्मों के कारण है यानी ये मेरे पुरुषार्थ के कारण है ये मेरे वीर्य के कारण है तो इसलिए कर्म जो है वो समस्त बंधन का भी कारण है मुक्ति का भी कारण है कर्म का जब फल ना हो तो फिर मुक्ति का कारण है और अंत में नाम जब संसार नाम रूप संसार बनाया मतलब इस सबको संसार बनाया तो उसमें उसने वस्तुएं, व्यक्ति भिन्न भिन्न किस्म के जीव जंतु बनाए जिसको हम कहते हैं नाम रूपात्मक संसार जिसमें कहीं लगा कि वो नाम कैसे खाली रामलाल श्यामलाल नहीं या कुत्ता बिल्ली भेड़ नहीं बल्कि हम ये भी कहते हैं एक ही मनुष्य है तो उसको मनुष्य मनुष्य कहते हैं क्या हम मनुष्य नहीं बोलते ये बोलते ये डॉक्टर साहब हैं ये वकील साहब हैं वो रामलाल जी हैं ये श्यामलाल जी हैं है ना अरे फिर यह श्यामलाल जी अरे वो लुटेरा है अरे वो तो बहुत धर्मात्मा है वो तो परमात्मा है वो तो बड़ा अच्छे विचारों वाला है है ना वो बड़ा कुटिल दृष्टि आदमी है हम उसके कर्मों के अनुकूल उनको नाम भी प्रदान करते हैं और इससे पूरा संसार भिन्नता के थाल की तरह सजा हुआ है समझ संसार में भिन्नता की थाल सजी हुई है तो ये जो भिन्नता की थाल सजी हुई जो हमको इतने सारी भिन्नता दिखाई देती नाम रूपात्मक जगत है जिसमें कर्म है कर्मफल है जिसमें वीर है जिसमें जन्म है मृत्यु है उत्क्रमण है और जिसके अंदर श्रद्धा है समस्त पंच महाभूत इन सबके भीतर अब वो ऋषि बताते हैं कि ये सब कुछ कलाएं अज्ञान की वजह से तुमको जो इतनी भिन्नता दिखाई दे रही है संसार में सबसे पहले उन्होंने ऋषि ने इस भिन्नता का वर्णन किया कि ये भिन्नता जो तुमको संसार में दिखाई दे रही है ये समस्त भिन्नता वैसी ही है जैसी समुद्र में उठने वाली लहरें कभी समुद्र में तेज आंधी चलेगी तो बड़ी बड़ी लहरें उठती कभी छोटी छोटी लहरें उठती कभी समुद्र में गर्जना होती है तो इस तरह की ये समस्त भिन्नता संसार में जो है वो लहरों की तरह है मतलब मनुष्य का जीवन हो चाहे जीव जंतुओं का जीवन हो चाहे पंच पंचमहाभूत हो या आकाश हो वायु हो अंतरिक्ष हो सूर्य चंद्रमा सितारे धरती कर्म विचार इंद्रियाँ ये सब कुछ लहरें हैं जो लहरें जब कोई इस पुरुष का चिंतन करता है इस पुरुष के लिए पुरुषार्थ करता है जब वो ये सोचता है कि मुझे इस संसार से उत्क्रमण करना है जब वो तीन मात्राओं की उपासना करते हैं तो उस परिस्थिति में समुद्र में नदियों के मिलने की तरह सोलह कलाएँ पुरुष में लीन हो जाती हैं तो तब वो कलाहीन हो जाता है हर व्यक्ति इन सोलह कलाओं से आक्रांत है हम पर ये कलाएँ थोपी हुई है और जैसे ही वो अपने आप को पुरुष के रूप में जानता है ब्रह्म के रूप में जानता है खाली बोलता नहीं कि मैं अहम ब्रह्मांसमी लेकिन वो महसूस करता है उसको ये बोध हो जाता है कि मैं इस शरीर के अंदर रहकर इस शरीर का उपयोग करने वाला इस शरीर का ही नहीं पूरे ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्म हूँ ये बोध हो जाता है तब वो समस्त कलाएँ जैसे सरस्वती नदी समुद्र में गई नर्मदा जी समुद्र में गई गंगा जी समुद्र में गई कावेरी समुद्र में गई लेकिन अब वो न कावेरी रह जाती न गंगा रह जाती न नर्मदा रह जाती क्या रह जाता है मात्र समुद्र रह जाता है वो भिन्न भिन्न नाम रूपात्मक संसार समाप्त हो जाता है जैसे नदियाँ समुद्र में जाके समुद्र ही बन जाती हैं उसी तरह ये समस्त संसार हमारे लिए ब्रह्म का रूप धारण कर लेता हमको अब ब्रह्म में सब कुछ ब्रह्म दिखाई देने लगता है तो इस तरह से उस कहते हैं कि उस पुरुष को जानो जिसमें कलाएं ऐसे आश्रित हैं जैसे चक्र में अरे जैसे एक रथ का पहीया है उसके एक्सल में केंद्र में ताड़ियां लगी होती वो किस पर आधारित है समस्त ताड़ियां उस केंद्र पर आधारित है उस एक्सल पर आधारित है और वही उसका आधार है अगर एक्सल टूट गया तो गाड़ी नहीं चलेगी ऐसे ही वो ब्रह्मों को जानो कि जो केंद्र है जिस पर ये समस्त ब्रह्मांड आधारित है जब हम उसको जानते हैं तो उस व्यक्ति को मृत्यु दुखी नहीं कर सकते यानी वो अमर हो जाता है क्योंकि उसका अपना वास्तविक गौरव ये शरीर में रह जाता है जबकि उसका वास्तविक गौरव वो पुरुष रह होता है जो इसके भीतर है जिसके लिए प्रश्न पूछा गया था कि जो कौन हो तुम वो सोलह कलाओं वाला पुरुष कहाँ है वो बताएँ कि तुम्हारे भीतर ही है इस शरीर इसके साथ जो विचार जो कर्म जो रचनाएं जुड़ी हैं जो इसके साथ पुरुषार्थ जुड़ा है जो वीर है जुड़ा है जिसके साथ मन जुड़ा है इंद्रियां जुड़ी हैं जिसके साथ जो पंचभूत महाभूतात्मक शरीर बना हुआ इन सब के भीतर मात्र एक सत्य है वो वो है पुरुष और वो तुम हो और ये जो तुमको बाहर ये सब दिखते हैं तुम्हारे उसके कर्म उसके वीर उसकी इंद्रियाँ पंचभूत का शरीर ये समस्त उसकी लहरें हैं इसलिए उसको कलाएं कहा गया कलाएं है बोलिए 16 कलाएं हैं और फिर उसके बाद में अंत में आचार्य ने कहा कि ब्रह्म के बारे में बस इतना ही जानता हूँ इतना ही जानने लायक इससे आगे मुझे कुछ भी नहीं मालूम जो मैं तुमको न बताऊँ मैंने जो जानता था वो समस्त बातें तुमको बता दी इस परमेश्वर के बारे में सोलह कलाओं वाले पुरुष का जिसका तुमने प्रश्न किया मैंने तुम्हें वो सारी बातें बता दी इसके आगे मेरे पास अब कुछ भी नहीं ज्ञान बचा है जो तुमको बताऊं इसलिए इसके आगे कुछ भी नहीं परम ज्ञान है तुमको कहते हैं कि ये लास्ट में है इसके बाद ये शिखर आ गया अब इसके आगे जैसे एवरेस्ट पर चढ़ गया अब इसके आगे और ऊपर चढ़ाई संभव नहीं है ये ज्ञान का शिखर है इसके बाद अब और कुछ ऐसा नहीं है मैं तुमको बताऊं तो तब उन ऋषियों उन शिष्यों ने आचार्य के चरण पूजा की आचार्य की पूजा की और क्या बोला कि आप हमारे पिता हैं ऐसा क्यों बोला क्योंकि तुमने हमारे आध्यात्मिक जीवन को जन्म दिया आज से हमारा जो अज्ञान था वो तुमने नष्ट कर दिया है हमको अज्ञान के पार कर दिया है इसलिए आप हमारे पिता हैं और आप परम ऋषि को नमस्कार हैं नमस्कार है यह दुर्ीति होती है इसका मतलब होता है कि ये अब उपनिषद यहाँ पर समाप्त तो हो गया कहते हैं कि हे है परम ऋषि आपको नमस्कार है नमस्कार इस तरह से इस पुनरुक्ति के बाद वो सब आचारा को साष्टांग प्रणाम करके अपने अपने आश्रमों में चले जाते हैं तो यहाँ हमारा प्रश्नोपनिषद का जो विचार था समाप्त तो होता है अगली बार से ऐसा विचार है कि केनोपनिषद पर चर्चा करेंगे जो बहुत रोचक है और मज़ेदार बात यह है कि केनोपनिषद पर आदिशंकराचार्य ने दो बार व्याख्या करी एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिस पर एक बार व्याख्या करने के बाद पद व्याख्या करी पहले उसके बाद उनको संतोष नहीं हुआ उन्होंने पुनः व्याख्या करी उसकी तो दो व्याख्याएँ करने वाले आचार्य शंकर ने उसको बहुत महत्व दिया और बड़ा रोचक भी है और पढ़ने में आनंद भी आएगा तो हम अगली बार से केनो केनोपनिषद पढ़ना आरंभ करते हैं इस बीच में और कोई सुझाव हो जो भी होता हम उस पर चर्चा करेंगे गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण